संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व युधिष्ठिर का विलाप तथा के द्वारा मृत्यु की उत्पत्ति का वर्णन संजय कहते हैं महाराज महावीर अभिमन्यु के मारे जाने के पश्चात सभी पांडव योद्धा रथ छोड़ कवच उतार और धनुष फेंक कर राजा युधिष्ठिर के चारों ओर बैठ गए तथा अभिमन्यु को मन ही मन याद करते हुए उसके युद्ध का स्मरण करने लगे भाई का पुत्र अभिमन्यु जैसा वीर मारा गया यह सोचकर राजा युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गए और विलाप करने लगे जैसे के झुंड में सिंह का बच्चा प्रवेश कर जाए जाग घुसा युद्ध में जिसके सामने आकर बड़े बड़े धर्मधर और अस्त्र विद्या में कुशल वीर भी भाग गए जिसने हमारे कट्टर शत्रु दुशासन को अपने बाणों से शीघ्र ही मार भगाया था वह अपने द्रोण सेना रूपी महासागर के पार होकर भी दुशासन कुमार के पास जा मृत्यु को प्राप्त हुआ सुभद्रा कुमार के मारे जाने के बाद अब मैं अर्जुन अथवा सुभद्रा को कैसे मुंह दिखाऊंगा आय वह बेचारी अब अपने प्यारे बेटे को नहीं देख सकेगी शेत और अर्जुन को यह दुखद समाचार कैसे सुनाऊंगा आप मैं कितना निर्दयी हूं जिस सुकुमार बालक को भोजन और शयन करने सवारी पर चलने तथा तो भूषण वस्त्र पहनने में आगे रखना चाहिए था उसे मैंने युद्ध में आगे कर दिया अभी तो वस्त्रों कुमार युद्ध की कला में पूरा प्रवीण भी नहीं हुआ था फिर कैसे कुशल से लौटता अर्जुन बुद्धिमान ने लोग संकोचशील क्षमावान रूपवान बलवान बड़ों को मान देने वाले वे और सत्य पराक्रमी है जिनके कर्मों की देवता लोग भी प्रशंसा करते हैं जो अभय चाहने वाले शत्रु को भी दान देते हैं, वही के बलवान पुत्र की भी हम लोग रक्षा न कर सके पुरुषार्थ में जो अपना सां नहीं रखता था उस अर्जुन कुमार को मारा गया देखकर अब विजय से भी मुझे प्रसन्नता ना होगी उसके बिना पृथ्वी का राज्य अमृत अथवा अच्छा देवता लोगों लोगों का अधिकार भी मेरे लिए किसी काम का नहीं है कुंती नंदन जब इस प्रकार विलाप कर रहे थे उसी समय महर्षि वेदव जी वहां आ पहुंचे युधिठी ने उनका यथोचित सत्कार किया और जब वे आसन पर विराजमान हुए तो अभिनन् के मृत्यु के शोक से संतप्त होकर उनसे कहा मनोहर सुभद्रानंदन अभिन्यु युद्ध कर रहा था उस समय उसे अनेकों अधर्मी महारथियों ने घेर कर न डाला है मैंने उससे कहा था हम लोगों के लिए व्यूह में घुसने का दरवाजा बना दो उसने वैसा ही किया जब स्वयं भीतर घुस गया, तब उसके पीछे हम लोग भी घुसने लगे किंतु जयद्रथ ने हमें रोक दिया योद्धाओं को अपने समान वीर से युद्ध करना चाहिए किन्तु शत्रु ने जो उसके साथ व्यवहार किया है वह नितान्त अनुचित है इसी कारण मेरे हृदय में बड़ा संताप हो रहा है बार बार उसी की चिंता होने लगती है नहीं मिलती। है। ने कहा कि तुम तो महान और समस्त शास्त्रों ज्ञाता हो, तुम्हारे जैसे पुरुष पड़ने पर मोहित नहीं होते अभिमन्य युद्ध में बहुत वीरों को मारकर प्रोध योद्धाओं के समान पराक्रम दिखाकर स्वर्गलोक में गया है भारत विधाता के विधान को कोई टाल नहीं सकता तो देवता गंधर्व और के भी ले लेती है, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है? जैसे में में ये सूर्य के के वश पड़कर मुख चले गए, कहते हैं ये मर गए किंतु तो मुझे संदेह होता है इसे मर गए ऐसा क्यों कहा जाता है मृत्यु किसकी होती है क्यों होती है और वह किस प्रकार प्रजा का संहार करती है तथा तो कैसे यह परलोक में ले जाती है पितामह ये सब बातें मुझे बताइए ज्ञान का लोग इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का दृष्टांत दिया करते हैं इसको सुनकर तुम स्नेह बंधन के कारण होने वाले दुख से छूट जाओगे यह उपाख्यान समस्त पापों को नष्ट करने वाला आयु बढ़ाने वाला शोक नाशक अत्यंत मंगलकारी तथा वेदाध्ययन के समान पवित्र है आयुष्मान पुत्र राज्य और लखे चाहने वाले द्विजों को प्रतिदिन प्रातः काल इस आख्यान का श्रमण करना चाहिए काल की बात है सत्यु में एक अकम्पन नाम के राजा थे उन पर शत्रुओं ने आक्रमण किया राजा के एक पुत्र था जिसका नाम था हरि वह बल में नारायण के समान था और युद्ध में इंद्र के समान इस युद्ध में तुष्कर पराक्रम दिखाकर अंत में वह दुष्कर पराक्रम दिखाकर अंत में वह शत्रुओं के हाथ से मारा गया इससे राजा को बड़ा शोक हुआ उसके पुत्र शोक का समाचार जानकर देवर्षि नारद जी आए राजा ने उनका यथोचित पूजन करके बैठने के पश्चात उनसे कहा भगवान मेरा पुत्र इंद्र और विष्णु के समान कांतिमान एवं महाबली था उसको बहुत शत्रुओं ने मिलकर युद्ध में मार डाला है अब मैं यह ठीक ठीक थी जानना और सुनना चाहता हूँ कि यह मृत्यु क्या है इसका वीर बल और पौरुष क्या है राजा की आवाज़ सुनकर नारद जी ने कहा राजन आदि में सृष्टि के समय पितामह ब्रह्मा जी ने जब संपूर्ण प्रजा की सृष्टि की तो उसका संहार होता न देख उसके लिए वे विचार करने लगे सोचते सोचते जब कुछ समझ में न आया उन्हें क्रोध आ गया उनके उस क्रोध के कारण आकाश से अग्नि प्रकट हुई और वह संपूर्ण जिसाओं फैल गई भगवान ब्रह्मा ने उसी अग्नि से पृथ्वी आकाश एवं संपूर्ण चराचर जगत को जलाना आरंभ किया देख रुद्र देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए शंकर जी के आने पर पूजा के हित के लिए ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम तो अपनी इच्छा से उत्पन्न हुए हो और मुझसे अभिष्ट वस्तु पाने योग्य हो बताओ तुम्हारी कौन सी कामना पूर्ण करूँ जो भी अभिष्ट होगा उसे पूर्ण करूंगा रुद्र ने कहा प्रभु आपने नाना प्रकार के प्राणियों भगवान अब तो उन पर प्रसन्न होवी द्रम, जगत के भार से पीड़ित हो रही थी इसी ने मुझे संघार के लिए प्रेरित किया इस विषय में बहुत विचार करने पर भी जब कोई उपाय न सूझा तो मुझे बहुत क्रोध चल आया ने कहा भगवान शनिवार के लिए आप क्रोध न करें प्रजा पर प्रसन्न हो आपके क्रोध से प्रकट हुई आग पर्वत वृक्ष नदी जलाशय तीर्ण घास आदि संपूर्ण स्थावर जंगल रूप जगत को जला रही है अब आपका क्रोध शांत हो जाए यही वरदान मुझे दीजिए प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा उपाय सोचिए जिससे इन प्राणियों की जान बचे नारद जी कहते हैं शंकर जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रजा का कल्याण करने के लिए उस को पुनः में लीन लीन कर लिया। उसे लीन करते समय उनकी सब इंद्रियों से एक स्त्री प्रकट हुई उसका रंग था काला लाल और पीला उसके जीवा मुख और नेत्र भी लाल थे ब्रह्मा जी ने उसे मृत्यु कहकर पुकारा और बताया कि मैंने लोगों का संहार करने की इच्छा से क्रोध किया था से तुम्हारी उपत्ति हुई है अतः तुम मेरी आज्ञा से इस संपूर्ण चराचर जगत का नाश करो इससे तुम्हारा कल्याण होगा की ऐसी आज्ञा सुनकर वह स्त्री अत्यंत सोच में पड़ गई, फिर फूट फूट कर रोने लगी उसके आंखों से जो आंसू झर रहे थे उसे ब्रह्मा जी ने हाथों में ले लिया और उसे भी सांवना दी तब मृत्यु ने कहा भगवान आपने मुझे ऐसी स्त्री क्यों बनाया क्या मैं जानबूझकर यह अहितकारक कठोर कर्म करूं, मैं भी पाप से डरती हूं, मेरे सताए हुए लोग रोएंगे, उन दुखियों के आंसुओं से मुझे बड़ा भय हो रहा है इसीलिए मैं आपके शरण में आई हूं। मुझे जर दीजिए मैं आज से रेणुकाश्रम में जाकर आपकी ही आराधना में संलग्न हो तीव्र तपस्या करूँगी रोते विलगते लोगों के प्राण लेने का काम मुझसे नहीं हो सकेगा मुझे इस पाप से बचाइए, ब्रह्मा जी बताइए प्रजा का संहार करने के लिए ही तुम्हारी सृष्टि हुई है जाओ सब प्रजा का नाश करती रहो इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है ऐसा ही होगा इसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता तुम मेरी आज्ञा का पालन करो इसमें तुम्हारी निंदा नहीं होगी ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वह कन्या प्रजा के संहार की प्रतिज्ञा किए बिना ही करने की इच्छा से धैनुकाश्रम में चली गई वहां से पुष्कर और तीर्थों में जा जाकर अपनी रुचि के अनुकूल कठोर नियमों का पालन शरीर सुखाने लगी। वह भाव से केवल ब्रह्मा जी में ही सुदृढ़ भक्ति रखती थी उसने अपने धर्माचरण से पितामह को प्रसन्न कर लिया तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न मन से उससे कहा मृत्यु बताओ तो सही इसलिए यह अत्यंत कठोर तप कर रही हो नित्य बोली प्रभो मैं आपसे यही हूं हूं। कि प्रजा का नाश ना करूं। मुझे से बड़ा भय हो रहा है, तप तप से लग, में लगी भगवान अबला को आप अभय मैं एक निरपराध स्त्री हूं, बहुत दुख पा रही हूं। आपसे कृपा की भीख मांगती हूँ मुझे शरण दीजिए ब्रह्मा जी ने कहा कल्याणी इस प्रजा वर्ग का संहार करने से तुम्हें पाप नहीं नहीं लगेगा। मेरी बात किसी तरह मिथ्या नहीं हो सकती। इसलिए तुम व्याधियां तुम्हारी सहायता होंगी फिर देवता लोग तथा मैं सभी तुम्हें वरदान देंगे जैसे उन ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुका कर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा प्रभु यदि यह कार्य मेरे बिना नहीं हो सकता तो आपके आज्ञा सिरोधार है अब एक बात कहती हूँ उसे सुनिये कटु वचन बोलना ये नाना प्रकार के दोष ही प्राणियों की देह का नाश करे ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु ऐसा ही होगा तुम्हारे आंसुओं की बूंदे जिन्हें मैंने हाथ में ले लिया था व्याज बनकर गतायु प्राणियों का नाश करेगी तुम्हें पाप नहीं लगेगा अतः डरो मत। तुम कामना और क्रोध का त्याग करके संपूर्ण जीवों के प्राणों का अपहरण करो ऐसा करने से तुम्हें अक्षय अच्छा धर्म की प्राप्ति होगी जो मिथ्या के आवरण से ढके हुए हैं उन जीवों को अधर्म नहीं मारेगा असत्य से ही प्राणी अपने को पाप टंक में उारद जी कहते हैं उस मृत्यु नाम धारिणी स्त्री ने जी के उद्देश्य से तथा विशेषतः उनके श्राप के भय से बहुत अच्छा करकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली तब से वह काम और क्रोध को त्याग कर अनाशक्त भाव से प्राणियों का अंतकाल उपस्थित होने पर उनके प्राणों को हर लेती है यही प्राणियों की मृत्यु है इसी से व्याधियों की उत्पत्ति हुई है व्याधि कहते हैं रोगों को जिससे जीव रुग्ण हो जाता है अंतकाल आने पर सभी प्राणियों की मृत्यु होती है राजन तुम व्यर्थ शोक न करो मरण के पश्चात सभी प्राणी परलोक में जाते हैं और वहां से इंद्रियों तथा वृत्तियों के साथ ही यहां लौट आते हैं देवता भी में अपने कर्म भोग पूर्ण करके फिर इस मृदलोक में जन्म लेते हैं इसलिए तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए वह वीरों को प्राप्त होने योग्य रमणीय लोकों में पहुंचकर वहां स्वर्गीय आनंद का उपभोग करता है ब्रह्मा जी ने मृत्यु को प्रजा का संहार करने के लिए स्वयं उत्पन्न किया है अतः वह समय आने पर सबका संहार करती ही है यह जानकर की बनाई हुई है वे स्वेच्छानुसार इसका उपसंहार करते हैं इसलिए तुम अपने मरे हुए पुत्र का शोक शीघ्र ही त्याग दो व्यास जी कहते हैं नारद जी की यह अर्थ भरी बात सुनकर राजा अकम्पन ने उससे कहा भगवान मेरा शोक दूर हुआ अब मैं प्रसन्न हूँ आपके मुख से यह इतिहास सुनकर मैं कितार्थ हो गया। आपको प्रणाम है राजा की संतोष सुनकर, नारद जी तुरंत नंदन को चले गए राजा इस उपाख्यन को सुनने सुनाने से पुण्य यश आयु धन तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है महारथी अभिमन्यु युद्ध में धनुष तलवार गदा तथा शक्ति से प्रहार करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ है वह चंद्रमा का नोर्मल पुत्र था और पुनः चंद्रमा में ही लीन हुआ है इसलिए तुम धैर्य धारण करो और प्रवाद त्याग कर भाइयों को साथ ले शीघ्र ही युद्ध के लिए तैयार हो जाओ